चौबीस जनवरी दो हजार गुरुवार का दिवस है और हरिहर तिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम ईश्वर प्रतिविज्ञा कार्य का पढ़ने के क्रम में उसके अंतिम चरण में अंतिम अध्याय का अध्ययन हम पिछले दो हफ्ते से जारी कर चुके हैं इसमें एक यानी है तत्व तो संग्राधिकार जो एक उपसंहरात्मक अध्याय है इसमें कुछ वो बातें जो पहले शायद ईश्वर प्रतिभा की कार्य कामना कही गई थी उन्हें कहने के लिए उत्पल देव जी ने अंतिम अध्याय की रचना की इसके अलावा उन्होंने इस अंतिम अध्याय में अपना स्वयं का परिचय भी दिया है कि मेरे पिता का नाम उदयाकर माता का नाम वागीश्वरी और आठवीं सदी के मध्य में इनका परिवार आठवीं सदी के मध्य में उत्पल जी का परिवार काश्मीर में जाके बस गया था और वहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा साधना सब कुछ वहाँ काश्मीर में ही हुई थी एक विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे उत्पलदेव महाराज जिनके दो बड़े विशिष्ट पहलू हैं उत्पलदेव जी के कहते हैं कि एक उत्पलदेव जी का सिरे और एक उत्पल देव जी का हृदय तो ये जो ईश्वर प्रतिविज्ञा कार्य का है वो उत्पलदेव जी का सर कहा जाता है उनका बुद्धिमत्ता पूर्ण रचना या उनका इंटेलिजेंस उनकी प्रज्ञा और दूसरा एक उनका हृदय जो दिखाई देता है शिव स्त्रोत्रा वाली नामक रचना में शिव स्त्रोत्रा वाली पूरी काव्य है और जिसमें परमेश्वर शिव से उन्होंने ऐसे वार्तालाप की है जैसे प्रेमी पर प्रेमिका की वार्तालाप उन्होंने उनसे झगड़ा भी किया है रूठे भी हैं उनको मनाया भी है और बड़ा सुंदर चित्रण है जैसे वो कविता छायावादी कविता की तरह उसका समय आने पर कभी हम उसका भी अध्ययन न करेंगे क्योंकि आश्रम में उसके कई सारे प्रतियाँ उपलब्ध हैं शिस्तोत्रावली की वो भी उत्पल जी की रचना है इसलिए वो उत्पल जी का हृदय कही जाती है तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा जान के अब हम अध्ययन अंतिम अध्याय के इसमें जो है पढ़ रहे हैं पिछली बार हमने तीन गुणों के बारे में जाना था कि सतगुण रजगुण और तमगुण ये तीन गुणों का उद्गम क्या है उनके क्या अभिलक्षण हैं और उनके द्वारा साधक को कैसी अनुभूतियां प्राप्त होती हमने जाना था कि सत्गुण सुखानुभूति देता है जो परमेश्वर की ज्ञान शक्ति से उत्पन्न होता है रजोगुण दुख की अनुभूति देता है जो परमेश्वर की क्रिया शक्ति से उत्पन्न होता है और तमोगुण परमेश्वर की माया शक्ति से उत्पन्न होता है और जो अज्ञान दे जो इस संसार में धकेलता है इस संसार में उसे शुद्ध ज्ञान से दूर रखता है वो तमोगुण है गुण की परिभाषाएं सांख्य की परिभाषाओं से कुछ भिन्न है और ये तीनों को परमेश्वर की सीधे सीधे शक्तियाँ माना गया है क्योंकि शक्ति और शक्तिमान को अलग करना संभव नहीं है इसलिए ये प्रबल मान्यता है कि तीनों परमेश्वर के गुण वास्तव में परमेश्वर की शक्तियाँ हैं लेकिन हम जिस माया जनिस संसार में रहते हैं हमारी आंखें सत्य नहीं देख पाती इसलिए हमको उनके गुण प्रतीत होते हैं वास्तव में उनकी शक्तियाँ हैं शिव की तीन शक्तियां वो तीन गुणों के रूप में दिखाई देती रजोगुण इस संसार को विकसित करने में बनाने में कार्यशील रखने में सहायक होता है और रजोगुण से सुख और दुख दोनों की अनुभूतियां होती लेकिन सुख क्षणिक होता है और दुख दीर्घकालीन होता जिसको हम सीधी भाषा में कहते हैं बाय डिफॉल्ट संसार में दुख है, जैसे कहा जाता है कि संसार दुखालय है उसके पीछे रजोगुण ही कारण है कभी कभी रजोगुण में कुछ छेद होते हैं जिनसे सतोगुण का प्रकाश हमको मिलता है हम संसार में जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे सुख की कामना होती है उस कामना के लिए हम कुछ कार्य करते हैं और उस कामना करने में उस सुख की अभिलाषा में सुख क्षणिक मिलता है और दुख उसका बहुत लंबा चलता है एक छोटा सा एक अपन सांसारिक उदाहरण लें कि एक व्यक्ति 10 बरस तक एक सपना पालता है कि मैं अपनी एक कार खरीद लूँ उसके लिए खूब श्रम करता है खूब अच्छे बुरे कर्म करता है और किसी तरह वो धन एकत्रित करता है कर्म का बंधन तो मिलता ही जाता है उसके साथ में वो श्रम भी उसके साथ जुड़ता है और अत्यधिक श्रम के बाद में वो किसी तरह उस सपनों को पूरा करने की स्थिति में होता है जब वो सपने को पूरा करता है कारार खरीद लाता है एक क्षण भर का उसको बड़ा सुख मिलता है कि मैं कार खरीद लाए मेरा दस साल का सपना पूरा हुआ उस दस साल को सपना पूरे करने के लिए उसने दस साल तक जो श्रम किया था उसके बाद आज उसका सपना पूरा हुआ। लेकिन यह सुख बहुत ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं वो कार की हर खरोज के साथ में उसको दर्द होता है कि कार पे खरोज भी आता है तो उसका दिल दुखता है अब उसके बाद उसको और श्रम करना है क्योंकि उसके लिए पेट्रोल की व्यवस्था करनी है उसके मेंटेनेंस की व्यवस्था करनी है और अंततः उसके हर क्षय के साथ में उसका दुख बढ़ता चला जाता है उसका आनंद तो क्षणिक था जिस दिन कार लेकर आया था उसने मिठाई बाटी थी लेकिन उस आनंद के बाद में दुख उसके लिए पहले भी दस बरस तक दुख उठाया और आगे वर्षों तक उसका दुख उठाएगा इसलिए रजोगुण बाय डिफॉल्ट दुख देता है बाई डिफॉल्ट का मतलब होता है जिसका स्थायी भाव दुख है और सुख उसके लिए क्षणभर का है जो सत्गुण का कारण तो ये हमने पिछली बार काफी विस्तार से इन बातों पर चर्चा की थी अब हम इसके आगे परमेश्वर की चेतना परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर का स्वरूप इनके ऊपर आते संक्षेप में चर्चा करेंगे जो उत्पल देव जी ने अंत में सारांश में समझाई बातें है कि एक तो पहली बात कि परमेश्वर अंतिम सत्य है और अंतिम सत्य का मतलब वो सत्य जो हर परिस्थिति में हर स्थान पर और हर समय अपरिवर्तित रहता है सत्य की एक ही परिभाषा हो सकती है अंतिम सत्य की कि वो न तो समय के साथ बदलता है न किसी परिस्थिति के साथ बदलता है न वो अंतरिक्ष में किसी परिस्थिति या स्थिति के रूप में बदलता है बाकी जितने सांसारिक रचनाएँ हैं समय के साथ बदल जाती हैं परिस्थिति के साथ बदल जाते हैं, स्थान के साथ बदल जाते हैं। इन सब के बीच में अगर कुछ ऐसा है जो न समय से बदलता है ना परिस्थिति से बदलता है न स्थान से बदलता है तो वही अंतिम सत्य है वही परम सत्य है माने सत्य वो है जो कभी न बदले तो उस अंतिम सत्य को ही हम शिव कहते हैं परशु भी कहते हैं परमात्मा परमेश्वर भगवान किसी भी नाम से पुकार लो लेकिन वही एक अंतिम सत्य है जिसके हम और अधिक विश्लेषण नहीं कर सकते हम जिसके और छिलके नहीं निकाल सकते कि इसका सार कुछ और है इसलिए परमेश्वर का सार चेतना है आत्मा का सार भी चेतना है हमारी स्वयं की चेतना का सार भी चेतना है हम अपने आप को अंतर्मुखी करें भीतर देखें सोचें जैसे अभी यहां पंद्रह मिनट हम ध्यान करते हैं इसमें भी अगर हम सोचें कि मैं कौन हूं तो अपनी स्वयं की शिव स्वरूपता पर ध्यान जाएगा अगर हम गहराई से चिंतन करें तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम इस मन को देख रहे हैं बुद्धि को देख रहे हैं इस शरीर को देख रहे हैं और इन सब को देखने वाला मन से भी परे है बुद्धि से परे है इस शरीर से भी परे है और ये वही देखने वाला है जो कल भी था पहले भी था और आज भी और यही सत्य है कि आगे भी रहेगा इसके सिवा शरीर बदलता जाएगा समय के साथ शरीर बदलता है मन बदलता है बुद्धि बदलती है तो इन बदलते हुए के बीच में अनबदला वो आपका चैतन्य है और वही शिव है अब यहाँ पर काश्मीर शिव दर्शन में परमेश्वर के बोध के लिए तीन तरह की उपाय बतलाई गई जो तीन उपाय हैं उनमें एक है शाम्भव उपाय एक है शाक्त उपाय और एक है अणा उपाय इन तीन उपाय बताए गए अगर हम कहें कि एक एक वाक्य में या एक एक शब्द में बता दें कि उपाय क्या है तो उन्होंने सारांश में आखिर में बताए हैं उत्पल देव जी ने कि उपाय क्या है एक लकीर में समझो कि निर्विचार हो जाएं तो ये श्याम्भव उपाय कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन है सिंपल एकदम सरल व्याख्या कि निर्विचार हो सके तो ये श्याम्भव उपाय अब इसका हल्का सा एक्सप्लेनेशन समझ लें इसकी व्याख्या कि जो हमारे संसार है हमारे सामने उस संसार के दो रूप हैं एक है वो संसार जो परमेश्वर ने बनाया वो सबके लिए एक जैसा है सबको एक जैसा दिखाई देगा अगर सूरज बनाया है तो सबके लिए बनाया है चंद्रमा बनाया है तो हम सबके लिए बनाया हवा बनाया बनाया, बनाए हवा तो बनाई है ऑक्सीजन बनाई वायु बनाई तो सबके लिए बनाई धरती सबके लिए बनाई वो कॉमन क्रिएशन बोलते हैं इसको सामान्य संरचना बोलते हैं जो परमेश्वर की रचनाओं को सामान्य संरचना बोलेंगे जो एक ऐसी रचना जो सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है हम सबके लिए उपलब्ध है ऑक्सीजन हवा चांदनी धूप ये सब हम सबको उपलब्ध है इसलिए किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं है लेकिन हमारे भीतर भी चेतना है हम भी शिव के छोटे संस्करण हैं हम भी तो रचना करते हैं लेकिन हम जो रचना करते हैं वो विशिष्ट रचना है तो रचनाएं दो तरह की हैं एक सामान्य और एक विशिष्ट तो सामान्य रचना परमेश्वर करता है जो सीमाओं से मुक्त है जो पांच कंचुकों से माया से मुक्त है वो ईश्वरीय रचना करता है जो सब संसार को दिखाई देती है और सबको एक जैसे दिखाई देती है और सबको एक जैसे उपलब्ध है लेकिन हम जो क्रिएशन करते हैं मनुष्य जो क्रिएशन करता है वो हमारे स्वयं के लिए उपलब्ध है हम दुख बनाते हो हमारे को हमारे लिए उपलब्ध है हम अपने सुख की रचना करते हैं वो हमारे लिए उपलब्ध है हम हमारा मकान बनाते हैं हमारे लिए उपलब्ध है इसलिए हम अपने संसार की रचना करते हैं वो हमारे स्वयं के लिए उपलब्ध है और ये जो उदाहरण बता रहे हैं बड़े मोटे मोटे उदाहरण हैं सत्य में इसके गहरे में जाकर हम सोचेंगे हमारा संसार हम बनाते हैं इसमें हमारे कर्म हमारा सुख हमारा दुख हमारा दृष्टिकोण ये सब आते हैं हमारे संसार की संरचना हमारे विचारों से होती है सबसे ज़्यादा उसमें अगर कोई चीज़ कारगर है तो हमारे विचार हैं जो हमारा संसार बनाते हैं हमारे विचारों में नाम और रूप हमारे पूर्व अनुभव इन सबका और हमारे रुचियों का और हमारी कल्पनाओं का योगदान होता है हमारा संसार हमारा संसार कैसे बनता है हम कोई चीज देखते हैं तो हम या तो उसका नाम स्वयं रखते हैं या हमने उसका नाम कहीं सुना होता है कभी बच्चों को तो अपने देखा होगा वो किसी वस्तु का या खिलौने का खुद नाम रख देते वो एक नाम वो खुद रख देते उनको नहीं मालूम इसका नाम क्या है लेकिन वो खुद एक नाम रख देते आज अगर कोई भी चीज़ देख लो कंप्यूटर हैं उसके अंदर ढेर सारे नामों वाली हैं उसके लेकिन ये नाम पहले तो नहीं थे हमने नहीं रखे हैं। तो एक नाम आता है एक रूप आता है हमने उसका एक शेप दिया हम उस देख के पहचान जाते हैं कि हाँ ये फलाना पार्ट है या फलानी चीज़ है तो हम नाम रूप हमारी कल्पना इमेजिनेशन से उस संसार को बनाते हैं लेकिन हमारी समस्त इमेजिनेशन या हमारी समस्त कल्पना फैंसी जो भी है वो सब परमेश्वर की चेतना में पहले से उपलब्ध थी न होती तो हम ये क्रिएशन नहीं कर पाते क्योंकि हम कहें कि ये हमारी क्रिएशन है हमारी रचना है लेकिन अंततः वो परमेश्वर की ही रचना है अब इस हमारा संसार है इसको हम भिन्नता के दृष्टि से देखते हैं हम पशु स्तर पर हैं पशु यानी बद्ध स्तर पर है बद्ध यानी बंधे हुए बंधे हुए का मतलब हम माया के अधीन हैं तो इस स्थिति में हम संसार को भिन्नता के दृष्टि से देखते क्योंकि हमको बहुत तरह की भिन्नता संसार में दिखाई देती हर एक का एक नाम है हर एक का रूप है हर एक की एक स्थिति है हर एक, एक उपयोगिता है और इस तरह हम उस संसार को अपना संसार बना लेते हैं हमारे आसपास हम उसको बुन लेते हैं हमारे संसार को अगर साधारण भाषा में कहें कि हम अपना संसार आसपास बुन लेते हैं रच लेते हैं हमारी एक सीमित संरचना होती है और इस संसार में और हमारे चेतना के बीच में कौन खड़ा है हमारा विचार हमारे विचार एक पुल है जो हमारी चेतना और हमारे संसार के बीच में खड़े है। वो हमको उस संसार के सत्य को नहीं जानने देते जैसे हम देखते हैं अरे ये तो कुर्ची हमने इनको देखा अच्छा ये तो वही आ गया कल जिसने हमसे झगड़ा किया था दुश्मन है मेरा या ये तो काम की चीज मिली इस तरह से हम हमारे विचार उस वस्तु के सत्य को हमसे दूर कर देते सत्य अब तक आप भी जान गए होंगे कि जो कुछ है सिवा का कुछ नहीं है लेकिन हमारी नजर में वो कहीं तो सोना है कहीं चांदी है कहीं रुपया है कहीं व्यक्ति है कहीं अच्छा है बुरा है मित्र है दुश्मन है सजाती है विजाती है स्वदेशी है विदेशी कितने ही तरह के द्वेत हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और इन सब का आधार हमारा विचार नाम रूपात्मक विश्व के ऊपर हमारे आरोपित विचार हमारा एक संसार बनाते हैं और उस संसार को हम में विलीन नहीं होने देते क्यों हमारी चेतना ही उसका प्रोजेक्ट करती है उसी को प्रतिबिंबित करती है उस चेतना पर ही संसार बना हुआ है लेकिन उस चेतना और संसार के विलीनीकरण के बीच में हमारे विचार हैं हम उस कुर्सी को देखते हैं क्षणभर के लिए वो कुर्सी और हमारी चेतना में फर्क नहीं होती लेकिन दूसरे ही क्षण टपक पड़ता है बीच में विचार ये तो कुर्सी है, और हम फिर उसकी शिवत्ता को भूल के फिर उसको कुर्सी के रूप में देखने लगते हैं। इस तरीके से विचार ही हमको परमेश्वर से दूर करते हैं शाम्भवपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं तो शाम्भव उपाय विचारों से मुक्त होने का नाम हम विचार से मुक्त होते हैं तत्क्षण हमारी अपनी चेतना अपने मूल स्वरूप में प्रकाशित हो जाती है। जैसे खूब बढ़िया कमरे में प्रकाश हो सके इतना अच्छा बल्ब लगा है लेकिन उसके ऊपर एक काला कपड़ा लिपटा है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा पूरा कमरे में दे रहा है लेकिन उस कपड़े को हटाते से वो कमरा प्रकाशित हो जाता लेकिन ये प्रकाश तो पहले भी था हमने प्रकाश को उद्घाटित नहीं किया कोई बनाया नहीं कोई क्रिएट नहीं किया वो तो था एक आवरण था जो हट गया यहां पर विचारों का आवरण है जो तो संसार और चेतना में जो अभेद है उसको भेद में बदल देता और हमको ये संसार वैसा दिखाई देने लगता है जैसा है ये बात सुनने में कठिन लगती लेकिन कठिन है नहीं क्योंकि संसार हम जैसा जानते हैं कह चुके हैं हजार बार अपन बात कर चुके हैं ये संसार शिव है जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता है कि ये कुर्सी है ये व्यक्ति है ये चम्मच है वो है नहीं जो है वो दिखता नहीं जो दिखता है वो है नहीं सत्य है कि सब कुछ शिव है क्योंकि शिव सही है सब कुछ बना है तो फिर हमको शिव क्यों नहीं दिखाई देता व्यक्तिगत संसार हमारा हम बना के रखते हैं और जिसमें ये विचार बीच में आके खड़े हो जाते जो हमारी चेतना और संसार के बीच में एक बाधा भी बन जाते हैं और पुल भी बन जाता है हम उस पुल को पार नहीं कर पाते <coughs> लेकिन अगर हम उन विचारों को शांत कर दें अगर हम अपने प्रयास से निर्विचार हो जाए <coughs> थोड़ी देर के लिए भी अगर हम निर्विचार होते हैं तो अपनी चेतना अपने मूल गौरव में प्रकाशित होने लगती है यहां पर बड़ी विशिष्ट बात जब योगी को यह अनुभव होता है कि बस चेतना ही है और कुछ भी नहीं तो वो निशब्द अनुभव है क्योंकि वहां शब्द तो ही नहीं शब्द फिर विचार ले आते हैं विचारों से शब्द और शब्दों से विचार पैदा होते हैं वहां पर कोई शब्द नहीं है मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं चेतना का अनुभव कर रहा हूँ चेतना का को कोई अनुभव जो है वो एक आनंद का अनुभव है जिसका कोई विलोम नहीं है एक आनंद सिक्त अनुभव है जिस अनुभव के बाद योगी वो नहीं रह जाता जो था क्योंकि इस समय वो परमेश्वर शिव के तुल्य हो जाता है उसको शिव तुल्यता बोलते हैं शिव के तुल्य हो जाता है वो उस स्थिति में आप वो अनुभव करोगे जो इस संसार में और कहीं अनुभव करना संभव ही नहीं है तो शिवतुल्यता का अनुभव निर्विचार होते ही अनुभव होता है वो विचार जो हमारे और है संसार के विलीनीकरण में बाधा थे वो विचारों के हटते ही चेतना जो अपने सीमित अहंता बुद्धि और मन में जमा के रखी थी है ना बुद्धि से लगातार निर्णय लेते जाते, मन से लगातार विचार चलते जाते हैं तो ये दोनों प्रक्रियाएं विचार करने की और निर्णय लेने की कब चलती हैं जब चेतना इनको ऊर्जा देती लेकिन जैसे ही हम सतत निर्विचार होने का प्रयास कर तो हमारी चेतना अपने आप को बुद्धि और मन से जो सीमित मात्रा में अहंता थी वो विड्रॉ कर लेती है यानी अपने आप को समेट लेती है वो चेतना अपने आप को मन और बुद्धि से हटा लेती है और उस स्थिति में आपकी शुद्ध चेतना निर्विचार दमकने लगती है और ये इसी का नाम है शाम्भ अत्यंत संक्षिप्त में संभव उपाय वो है जहां निर्विचार हुआ जा सके जब विचारों पर हमारा नियंत्रण हम कर सके और निर्विचारों से नियंत्रण करने के बाद वो अनुभव कि समस्त संसार विलीन हो जाता है समस्त विचार विलीन हो जाते हैं समस्त शब्द रूप विलीन हो जाते हैं और एक ही चेतना अपनी निर्वस्त्र रूप में खड़ी हो जाती है यानी वहां पर उसके समस्त आवरण समाप्त हो जाए तो यह है शाम्भव पाए। दूसरा है शाक्तो पाए। शाक्तो पाए वो है जहां पर लगत शाक्तोपाय शाक्तोपाय आपको अंतरम से चिंतन करते हैं कि मैं ही शिव हूं हम अपने स्वयं की आत्मा पर स्वयं की चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सतत यह चिंतन करते हैं कि मैं शिव हूं और ये समस्त संसार इसका विकास लेकिन पहला मैं श्यू हूँ क्योंकि मैं जब तक अपनी चेतना को नहीं पहचानूँगा इसके विकास को कैसे जानूंगा इसे सबसे पहले मुझे अपनी चेतना को पहचानना है और इसके वास्तविक गौरव को रियल स्प्लेंडर है उसको मुझे पहचानना है इसका वास्तविक गौरव जिस दिन मुझे अनुभव में आ जाता है तो ये शुरुत्वता का अनुभव दे सकता है गॉड हेड शुरू हेड का अनुभव दे सकता तो ये चीज जब हम सतत उस विचार से करते हैं कि मैं शिव हूँ तो जब हम शांत अनुभव करें सतत विचार विचारें कि मैं शिव हूँ और ये तो मेरे भीतर कहाँ छिपी है तो ये बुद्धि के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब आपको देखा शु, बुद्धि शुद्ध होते चली जाती है इस विचार के साथ में अनावश्यक विचार हटते चले जाते हैं और उस बुद्धि में शिवत्वता का अनुभव उसके साथ होता है। फिर उसको ये दिखाई देने लगता है कि जो संसार है अब एक फर्क है इसमें शाम व पाय में सब संसार विलीन हो जाता है लेकिन यहाँ संसार सब दिखाई देता है मैं शिव हूं और ये संसार भी दिखाई देने लगता है अब उसको सब दिखाई देता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है शिव के किरदार है मतलब शिव ने स्वांग भरे हुए हैं वो कुर्सी के रूप में भी शिव बैठा हुआ है वो घड़ी के रूप में भी शिव बैठा है इस टेबल के रूप में भी शिव है इस किताब के रूप में भी शिव है इस तरीके से हमको परमेश्वर शिव के स्वांग दिखाई देने लगते हैं कि ये सब कुछ शिव ने स्वांग भरे हैं शिव ने अपने आप को इन विभिन्न रूपों में यहाँ पर अभिव्यक्त कर रखा है लेकिन उत्पल देव जी ने इसके आगे भी एक बड़ी बा जोरदार बात कही है उस बात पर बहुत ध्यान देने लायक बात है और बात हमारे सामान्य विचार में ही नहीं आती कभी हम कहते हैं कि शिव अरे शिवत्वता भी उसका किरदार है वो भगवान है यह भी उसका उसकी एक्टिंग है अरे वो भगवान तो तब है जब भक्त है संसार है तो संसार के सापेक्ष भगवान है जब संसारी नहीं तो भगवान के साथ वो संसारी नहीं तो शिव के साथ शिवत्वता भी उसका स्वांग है शिवत्ता है भगवत्ता गॉडहुड वो भी उसका एक किरदार है यानी वो भगवान भी तब है जब भगवान से अलग कुछ है वो शिव भी तब है जब गैर शिव कुछ है क्योंकि ये तो सापेक्षिक बात है कि जब कुछ और है तब वो है जब और कुछ नहीं है तो फिर उसका वो नाम भी नहीं है उसकी शिवत्वता इस संसार की तुलना में है संसार के सापेक्ष वो होता है उसकी अन्यथा वो अपने आप में मात्र चेतना है मात्र अस्तित्व है वो भी हम बोलते हैं क्योंकि वहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं विचार समाप्त हो जाते हैं परिचय समाप्त हो जाता है क्योंकि वो स्वयं ही है और कुछ भी नहीं इस तरह से बड़ा सुंदर विचार है कि समस्त जो संसार है वो एक रंगमंच है जिसको परशिव शिव नृत्य कर रहा है वो विभिन्न रूपों में मात्र शिव है और वो रंगमंच भी शिव है दर्शक भी शिव है और रंगमंच का कर्ता भी शिव है इस तरीके से ये हमारा शाक्तोपाय है जहाँ संसार का ज्ञान जरूर है लेकिन हमें और संसार में हमको अभिन्नता का बोध हो जाता है तो पहली बात थी निर्विचार होना शाम्भव हो पाए, मैं शिव हूं इसका चिंतन शाक्त पाए, और तीसरा है अर्णव पाए वो सबसे छोटे स्तर से आराधना है और उसमें हम वही फर्क करते हैं जो हमने अभी पढ़ा था कि सामान्य सृष्टि और विशिष्ट सृष्टि जो मनुष्य की रचना है वो विशिष्ट सृष्टि है अब हम कहते हैं हम एक शिव की मूर्ति पर ध्यान करेंगे तो ये रचना किसकी है मनुष्य की रचना है शिव की रचना नहीं मनुष्य की रचना हमने बनाया कि शिव हमने शिव का आइकॉन बनाया इसलिए उसको हम लिंग बोलते हैं शिवलिंग ऐसे हमने सबके आइकॉन बना रखे हैं कृष्ण के आइकॉन बना, बना रखे हैं दुर्गा के आईकौन बना रखे आईकौन मतलब लिंग बना रखे लिंग या पहचान बना रखी जिसको देख के हमको लगता है कि ये शिव है देख लगता है कि ये सरस्वती है ये दुर्गा है ये कृष्ण है तो ये हमने परमेश्वर के आइकॉन बना रखे तो हम ये मैन में मेड आईकॉन के ऊपर जब ध्यान करते हैं यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई किसी विशिष्ट वस्तु पर ध्यान करते हैं तो फिर ये कहलाता है आणुवपाय और इस आणु में कई स्तर हैं आरंभिक स्तर में हम अपने शरीर के बाहर प्रमेयात्मक तत्वों पर ध्यान करते हैं जैसे मूर्ति है ठीक है या हम किसी पहाड़ की पूजा करें किसी नदी की पूजा करते हैं ये समस्त बाहरी संसार पर ध्यान है फिर हमारे शरीर पर ध्यान करते हैं परमात्र तत्व है जैसे हमारा शरीर हमारे श्वास हमारा प्राण हमारी बुद्धि हमारा मन इन पर ध्यान करते हैं। और अंततः इसको समेटते समेटते फिर हम वापस चेतना पर पहुँच जाते हैं फिर हमारा शाक्तोपाठ शुरू हो जाता है और जब हमको उस शाक्तोपाय का ध्यान में शुरू करते हैं तो फिर हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जब निर्विचार हो सके जब सब कुछ एक ही है तो फिर विचार किसका करता तो वो शाम्भ उपाय जाए यानी कुल मिलाकर हम आण्वोपाय से शुरू करके अपनी यात्रा शाक्तोपाय से होते हुए शाम्भ हो तक ले जा सकते हैं ये एक प्रकार की क्रमबद्ध उच्चतर अभ्यास है जो शाम्भुपाय हमारा अंतिम लक्ष्य है और उस उपाय के द्वारा हम अपने चेतना के गौरव को अनावृत कर सकते हैं जिसमें आवरण है माया के संसार के हमारे विचारों के उन समस्त को शांत करके हम उसको अनावृत स्थिति में परमेश्वर का बोध प्राप्त कर सकते हैं तो ये तीन स्तर बताए हैं हमारे इसके अलावा एक उपाय होता है जिसके बारे में कहते हैं अनुपाय जिसमें कुछ भी नहीं करता है योगी क्योंकि वो उसी स्तर पर है उसको जहाँ जाना है वो संसार को शिव की तरह प्रेम करता है वो किसी भी तरह से इस संसार में उसको कोई उसका दुश्मन ही नहीं हृदय का अधिकतम जो सरल हो सकता है वो पूर्ण सरल हृदय निष्पाप निष्कपट और प्रेमपूर्ण, और वही उसको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो किसी भी कर्मबंधन में नहीं पड़ता क्योंकि वो इस संसार को इतना प्रेम करता है कि कोई कर्म बंधन नहीं है इसके अलावा किसी सुपात्र को शिव के अनुग्रह से ये बोध बिना किसी कारण हो सकता है गुरु की कृपा दृष्टि से हो सकता है वो चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो योग्यता उसकी कम हो फिर भी उसको हो सकता है ये सब अनुपाय के अंतर्गत होते हैं कि जहाँ किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है उसको खुद कुछ साधना करनी नहीं है कहीं जाना ही नहीं सारी दुनिया दिल्ली की ओर जा रही उसका तो घर ही दिल्ली में है तो उसको कहीं दौड़ लगानी ही नहीं जहाँ सब लोग आ रहे हैं वो पहले से वहीं पे पर इस तरह से हमने इन साधनों के बारे में समझा ये जो उत्पलदेव जी ने अंतिम अंतिम अपने अध्याय में बताया इसके बताए उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पशु दृष्टि क्या है और पति दृष्टि क्या है जब हम सामान्य संसार को अपने से अलग समझते पशु दृष्टि है और जब इस संसार को अपना हिस्सा समझते हैं वो पति दृष्टि और उस दृष्टि का नाम है शिव दृष्टि और प्रसंगवश एक जैसे हम यहाँ साहित्य पढ़ते हैं इस का परमार्थ सार ऐसे ही एक साहित्य है उसका नाम है शिवदृष्टि इसके लेखक या जिसके रचनाकार थे सोमानंद ऋषि संभव होगा जब उस पर भी कभी चर्चा करेंगे तो शिव दृष्टि सोमानंद जी की रचना है जो उपलब्ध तो है लेकिन अपने कुछ अंश में उपलब्ध है कुछ हिस्सा उसका अनुपलब्ध है लेकिन जितना भी हिस्सा उपलब्ध है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं तो शिव दृष्टि सोमानंद जी की है शिव दृष्टि का मतलब होता संसार को शिव अगर शिव बैठा हो तो संसार को कैसा देखता है तो हम जब योगी उस <coughs> उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां उसे अपने में अपनी चेतना में और संसार में अभेद दिखाई देने लगता है तो उसे पति स्तर का योगी कहते हैं जब वो इन समस्त स्तरों को पार कर जाता है सकल से प्रलयकल विज्ञानकल होते हुए वो मंत्र मंत्रेश्वर मंत्र महेश्वर और वहां से महेश्वर की स्थिति तक पहुँच जाता है तो वो उसकी यात्रा सकल से अकल तक हो जाती है तो उस स्थिति में अकल यानी जो आल परवेड़ी हो गया जो सब में व्याप्त हो गया जिसके अंदर अब कलना यानी मेजरमेंट खत्म हो गया उसका ना उसकी उम्र का कोई मेजरमेंट है अब ना कोई उसके आकार का कोई मेजरमेंट यानी उसकी कोई गणना तुलना तोलना संभव ही नहीं वह अकल स्थिति तो ये पशु दृष्टि हमारी सामान्य दृष्टि जो हम संसार को अपने से भिन्न देखते अब हम कहें कि ये तो बड़ी आइडियल बात है क्या ऐसा संभव है कि हम संसार को अपने से अभिन्न देखने लग जाएं अगर हम संसार को अभिन्न देखने लग गए तो हम खाएंगे क्या हमारे को तो रोटी भी शिव दिखाई देगी पानी भी शिव दिखाई देगा लेकिन दृष्टि और सांसारिक कार्य दोनों में सामंजस्य बहुत आसानी से बिठाया जा सकता आप आपके घर इस वक्त तो कुत्ता आएगा तो आप उसको डंडा लेकर डरा के भागाओगे ये हमारे व्यवहारिक दृष्टि लेकिन सत्य है कि वो भी विषय ही है इस सत्य से आपका हृदय का भी इनकार नहीं करेगा अगर हम हमारे घर में कोई आता है जो हमको परेशान करता है तो भी हम जानते हैं कि शिव ही है अब उस परेशानी का सामना करना वो हमारी व्यवहारिक दृष्टि उसको हमको सामना करना है लेकिन हृदय के भीतर से भीतर के भीतर अंतर में कोर के अंदर हम इस ज्ञान से अपने आप को कभी भी दूर नहीं करें कि ये है तो शिव और इसमें जो हमको जो अप्रियता दिखाई दे रही है अभी कुत्ता भी यहाँ पर आ जाएगा आवारा रहा था हमको अप्रियता दिखाई देगी हमारे घर को यहाँ आ जाएगा परेशान करना अप्रियता दिखाई देगी वो सिर्फ अप्रियता उससे अलग है वो हमारे कर्म है हमारे कर्मों का परिणाम है इसलिए उस अप्रियता को स्वीकार करना हमारी प्रतीक्षा है मजबूरी है उसको अप्रियता को स्वीकार करना अब उसके बाद हमारे व्यवहारिक जिम्मेदारी क्या है जो सांसारिक जिम्मेदारी है वही हमारी जिम्मेदारी है अगर वो चोरी की नीयत से आया है उसका सामना भी करना है पुलिस को खबर भी देना है उसको पुलिस के हवाले भी करना है अगर कुत्ता आया तो घर से बाहर निकाल के दरवाजे बंद भी करना है तो हमको अपने व्यवहारिकता में दृष्टि से कोई बाधा नहीं आती हमारी दृष्टि हमारे कर्मों को तय करती है हमारी दृष्टि हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है यानी फ्यूचर कौन सा जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है इस जन्म के बाद अगले जन्म पर लोग जिनको हम कहते हैं ये हमारे आत्मा का भविष्य डिसाइड करते हैं एक तो हमारे शरीर का भविष्य है जो अंधकार में है ही शरीर क्षय शे होगा ही दुख होगा बुढ़ा पाएगा कठिनाइयाँ आएंगी सामना करेंगे लेकिन एक आत्मा का भविष्य है वो उस भविष्य का निर्धारण हमारी दृष्टि से होता है तो हमारी दृष्टि ही बदलते हैं और उसी का नाम है शिव दृष्टि अगर हम शिव दृष्टि तक पहुंच जाते जब हम संसार को उस नज़र से देखते हमारे हृदय में कभी कोफ्त पैदा नहीं होगी दुख पैदा नहीं होगा घृणा होगी ही नहीं गलत प्रतिस्पर्धा नहीं होगी अच्छी प्रतिस्पर्धा जरूर होगी ऐसा लगे कि नहीं अच्छा काम है और अच्छा करके दिखाते हैं लेकिन जो टांग खींचने वाली प्रतिस्पर्धा है संसारिक दौड़ की प्रतिस्पर्धा इससे ज़्यादा धन इकट्ठा के बताऊं, इससे ऊँचा पद पा के बताऊँ उस प्रतिस्पर्धा से हम अपने आप को अलग कर लेंगे क्योंकि जिसके पास शिव दृष्टि है इसके पास संसार की नज़र है उसके पास सांसारिक दौड़ के लिए कोई ऊर्जा नहीं है न उसके लिए समय है न उसकी रुचि है उसकी रुचि है कि मुझे संसार में इस संसार की यात्रा में अपने आप को धीमे धीमे पार करना है बाहर निकलना है कैसे भी लेकिन अपने दामन पे कम से कम छीटे लगे कम से कम कार्य ऐसे हो जो मुझे बंधन में डाले और जो कुछ है शांति से सहना मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने जो कुछ किया है वही लौट के मेरे पास आ रहा है परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता और कर भी नहीं सकता क्योंकि तुम सभी तो उसी के पुत्र हो उसी के संतानें हों वो किसी के साथ क्यों पक्षपात करेगा कोई कारण भी तो हो पक्षपात करने का जैसे किसी कवि ने लिखा था ना एक झोली में फूल पड़े हैं एक झोली में काटे कोई कारण होगा बिना कारण सुख दुख नहीं मिलते तो हम उस कारण को समझें तो हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है हमारे हृदय में घृणा कब होती है किसी ने आके परेशान किया हमारे हृदय में घृणा पैदा होगी किसी ने हमारा थोड़ा सा उपकार किया हमारे हृदय में मोह पैदा हो गया उसके लिए लेकिन ये दोनों परिस्थितियां कर्म बंधन की हैं उन परिस्थितियों से आगे चलके उन परिस्थितियों से हटके एक मोहब्बत का साम्राज्य है प्रेम का साम्राज्य है जहाँ हृदय में किसी गलत व्यक्ति का सामना करने के समय उसका विरोध करने के समय फिर भी प्रेम बना रहता है हृदय के भीतर के भीतर के भीतर जिसको महाला बोलते हैं वहाँ फिर भी प्रेम बना रहता हैं वहाँ हृदय में कभी उसके प्रति कोफ्त घृणा नफरत या क्रोध चाहे हमको क्रोध अभिनव भी अभिनय भी करें हम बाहर क्रोध का चिल्लाने भी पड़ता है वो भी करेंगे लेकिन साथ ही साथ ही जागरूकता अवेयरनेस ये बनी रहे कि सब इस अप्रियता के पीछे मेरे अपने कारण है यह दृष्टि शिव दृष्टि है और यही पशु दृष्टि से पतित दृष्टि तक मनुष्य को ले जाती है जीवन मुक्ति क्या है अपनी स्वयं की चेतना के गौरव को जानना और इसका बोध प्राप्त करना वो कहते थे तो तीन स्तर हैं सबसे पहले तो आप इस सत्य को जानो जानने के लिए तो ये है किताब भी है सत्संग भी हैं, हम बात भी कर रहे हैं फिर इसका अभ्यास करें मैं शिव हूँ या विचार मुक्त होने का अभ्यास करें या फिर किसी एक विशिष्ट वस्तु पर ध्यान करें शाम्भ उपाय आणु उपाय या शाक्त तो उपाय जो हमारी रुचि हो उस पर हम साधना करें तो पहला ज्ञान प्राप्त करें ज्ञान यानी इन्फॉर्मेशन कि परमेश्वर क्या है चेतना क्या है संसार का स्वरूप क्या है मैं कौन हूँ मेरे कर्तव्य क्या हैं, मेरे अधिकार क्या हैं, मेरा गौरव क्या है मेरी चेतना क्या है मेरा वास्तविक परिचय क्या है मेरा अवास्तविक परिचय क्या है ये संसार क्या है इन प्रश्नों के जवाब शास्त्र से मिलते हैं ऋषियों ने कृपा करके हमको वो सारा ज्ञान दिया इस ज्ञान के बाद साधना करना और उसको हमारे जीवन में उतारना है हमारी जिम्मेदारी है अगर हम ये दोनों काम करते हैं तो फिर एक चीज तीसरी बच रही आती खाली उन्होंने उत्पल देव जी ने अंत में तीन गुण बताए हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन अपने आप को जीवन मुक्त कर सकते पहला गुण ज्ञान जो शास्त्र से मिलता है दूसरा उस ज्ञान का अनुकूल साधना या दृष्टि का विकास और तीसरा हर परिस्थिति में परमेश्वर से मोहब्बत बनी रहे तीसरा उनका कहना था कि परिस्थितियां जीवन में बदलेंगी कभी अच्छी आएंगी अनुकूल कभी आएंगी प्रतिकूल लेकिन परमेश्वर के प्रति रुझान परमेश्वर के प्रति प्रेम उसके लिए तड़फ वो कभी कम ना हो उत्तर उत्तर बढ़ती ही चली जाए ये तीन गुण मनुष्य को इस जीवन से इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर सकता इन तीनों गुणों के बारे में उन्होंने अंत में कहा है कि अगर मेरी बात यहाँ तक तुमको समझ में आती है आप सबको धन्यवाद कि आपने इसको शांति से यहाँ तक पढ़ा अगर आपको समझ में आती है तो तीन काम करिए परमेश्वर के स्वरूप को समझिए उसको प्राप्त करने के लिए अपनी रुचि योग्यता के अनुकूल साधना कीजिए और उसके बाद में हर परिस्थिति में पूर्ण जीवन परमेश्वर से प्रेम बनाए रखी परमेश्वर से जो मोहब्बत है वो किसी स्थिति में आपकी कम ना हो कभी कभी क्या होता है कि हम हमने कुछ मांगा मिल गया तो हमको परमेश्वर से बहुत प्यार हो जाता है कि हमने जो किया वो मिल गया और कभी कभी हम मांगते हैं कुछ नहीं मिलता तो फिर हमारी मोहब्बत कम हो जाती है तो ये प्रेम नहीं है ये तो समझौते हैं एग्रीमेंट्स हैं कि कभी हमने कुछ मांगा मिल गया तो हमने बदले में नारियल चढ़ा दिया ये तो एक प्रकार की धंधेबाजी है परमेश्वर को भी हम धंधा बना लेते हैं वो प्रेम से दूर ले जाती है ईश्वर से प्रेम से ये सब चीज़ें हमको दूर ले जाती कभी कभी हम तो ऐसा होगा था हमेशा कर देंगे अगर मेरे बच्चे की नौकरी के ले गए तो धर्मशाला बनवा दूंगा मेरा बच्चा बीमार है मरने की हालत में अच्छा हो गया तो मैं अस्पताल बना दूँगा न ये सब चीज़ें हमारा एग्रीमेंट्स वो मर गया तो अस्पताल गया पानी में हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति कोफ्त पैदा हो जाती इसलिए उत्पल देव जी कहते हैं कि हर स्थिति में हर परिस्थिति में और जीवन भर ईश्वर से प्रेम मोहब्बत कम न हो ये एक संकल्प हो कि परमेश्वर से प्रेम बना रहेगा तो आज इन बातों के साथ हमारा ईश्वर प्रति प्रतिभिज्ञा का अध्ययन अब समाप्त होता ईश्वर प्रतिभिज्ञा में इतनी ही बात थी अंत में उन्होंने अपना परिचय दिया था कि मैं उत्पल देव मेरे पिता का नाम मेरी माता का नाम और उन्होंने उदयाकर अपने पिता का नाम बताया था और वागेश्वरी देवी उनकी माता का नाम बताया था और अंत में उन्होंने एक शिव के लिए एक श्लोक लिखा था जो वास्तव में शिव स्त्रोत्र तो वो लिखा है जहां पर अंतिम रूप से उन्होंने उद्घाटित कर दिया तो तो तो वो कहते हैं कि हे परमेश्वर तू तो बहुत बड़े दिमाग वाला है बहुत बड़े दिल वाला है सबसे बड़ा है लेकिन मेरा दिल ऐसा करता है कि लुका छुपी के खेल में किसी दिन तेरे को एक आए पकड़ लू और तू भी चमक जाए एकाएक कहीं तेरे को पहचान लूँ मैं एकाएक पकड़ लूँ और तू भी चमक जाए कि अरे ये यहाँ आ गया <laughs> तो इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर को एक प्यार भरा उलहाना देते हुए अपना ये ईश्वर प्रतिविज्ञा का ग्रंथ समाप्त किया और हम सब लोग ऋणी हैं उत्पल देव जी के जिन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमको ईश्वर प्रतिविज्ञा के द्वारा परमेश्वर का स्वरूप हमारे कर्तव्य हमारे अधिकार हमारा रास्ता प्रशस्त किया और परमेश्वर की ओर जाने वाली एक सीधी सरल राह दिखाई अंत में उन्होंने एक और बात कही थी कि कई सनातन विधियों में क्लिष्टता है इसी में लिखा है आखिरी आखिरी में कि कई सनातन विधियों में क्लिष्टता दी गई है क्लिष्टता के अवैध कठिनता दी गई है शुद्धता के नाम पर शुचिता के नाम पर कठिन साधनाएं दी गई साथ ही साथ अपने वृत्तियों का दमन करने की बात भी कही गई कि आपको भूख लगी तो मत खाओ उपवास करो आपकी इच्छा हो रही कुछ पाने की मत पाओ जबरदस्ती में दूर रहो हट पूर्वक अपनी इच्छाओं को काबू में रखो तो उत्पल देव जी कहते हैं कि मैं तो तुमको वो भी विधि बताता हूं संसार में मोहब्बत से रहो प्यार रहो सहजता रहो ऐसी किसी कठिनता में मत घुसो ना अपना मोहब्बत का दायरा विशाल कर लो और अपने दृष्टि को शुद्ध कर लो कहीं तुमको इसी किसी कठिन परिस्थिति में उपवास में तप में जंगल में जाके सन्यास लेने की कहीं जरूरत नहीं है ना कहीं इतनी कठिन कठिन साधनाएं करने की जरूरत है कि तुमने सांस रोक के बैठे हो और सांस पकड़ के बैठे हो और खूब घेरी घिरी सांस ऊंची नीचे कर रहे हो तो बोले ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं उन्होंने कहा भी तो यह सरल तरीका है मेरा मोहब्बत का दायरा बढ़ाओ वो दृष्टि को शुद्ध करो तो हम सब उनके उत्पलदेव जी के ऋणी हैं कि उन्होंने एक इतना अच्छा साहित्य हमको दिया तो हम इस साहित्य को यहाँ पर आज इसका अध्ययन पूर्ण करते हैं अगली बार कश्मीर शिव दर्शन के कुछ मूल सिद्धांतों का एक बार हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम फरवरी के प्रथम गुरुवार से कठोक निषद का अध्ययन शुरू कर देंगे तो आशा है कि आप सब लोग अपने इस अध्ययन से आनंदित होंगे और कोई भी अगर हमारे मन में प्रश्न उत्तर हों तो हम चाहेंगे कि अपन अगली बार उनको डिस्कस भी कर सकें उनके ऊपर कुछ चर्चा कर सके मन में उठने वाला कोई प्रश्न हो सकते हैं क्वेरीज हो सकते हैं उन पर अपन चर्चा कर सकते हैं और एक मेरी लंबे समय से एक बहुत इच्छा है कि हम सब कुछ तो अनुभव प्राप्त करते हैं यहाँ तक दो चार पाँच मिनट हम आपस में अपने अनुभव शेयर करें क्या अनुभव मिला या नहीं मिला कुछ जरूरी नहीं है कि सबको कुछ न कुछ अनुभव मिला हो लेकिन कुछ तो मिलता है और हमारे मन में कुछ तो बात रहती है कि हम एक लाइन तो बोल सकते हैं दस लाइन तो बोल सकते हैं। एक मिनट तो बोलते हम अपने अनुभवों को शेयर करें ताकि एक यहाँ पर एक वातावरण बने जिसमें हम एक घर की तरह कार्य कर सकें तो ये मेरी एक लंबे समय से इच्छा है आशा है अगले हफ्ते हम कोशिश करें कि अगले हफ्ते कोई व्याख्यान न होते हुए आपसे चर्चा हो उसके बाद में हम कठोपरिषद का अध्ययन तो शुरू कर लें गुरु नारायण नारायण नारायण